पुष्पराग, प्रकार आदि मुक्ताकार वर्णन श्री हरग्रीव जी ने कहा शिल्पियों के द्वारा निर्मित सप्त शालाओं का लक्षण बता दिया गया है इसके अनंतर रत्नों से परिपूर्ण शालाएं अब कीर्तित की जाती हैं। उनका आप अवधारण कीजिए सुवर्ण से परिपूर्ण शाल और पुष्परागों से परिपूर्ण शाल का जो मध्य में अंतर है वह सात योजन मात्र कहा गया है वहाँ पर सिद्ध और मत से बेहतल सिद्धों की नारियां खेला करती हैं। उनकी क्रीडा के साधन रस रसायन खड़क और पादांजन होते हैं ये ललिता देवी में भक्ति से युक्त है और महाजनों का तर्पण किया करती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के वास करते हैं और मदिरा रस का पान किया करते हैं पुष्पराज आदि की जो शालाएं हैं उनके द्वारों की रचनाए पूर्व की ही भानती है पुष्पराग प्रभृति की शालों में कपाट अर्गला और गोपुर है यह सभी पुष्प राग आदि से समुत्पन्न है तथा इंद्र और सूर्य के समान ही परम भास्वर है हेम के प्रकार वाले चक्र का और पुष्प रागो से परिपूर्ण का जो अंतर है उसमें जो स्थल है वह भी पुष्प रागों से परिपूर्ण है ऐसा ही कहा गया है आगे कहे जाने वाली महाशालाओं की कक्षाओ में समस्तों में भी उनके ही वर्ण वाले सब पक्षी है और उनके ही वर्णों वाले सब सरोवर हैं, वहाँ की समस्त नदिया भी उसी के वर्ण वाली हैं, तथा मणियों के वृक्ष भी उसी वर्णों वाले हैं अनेक प्रकार के क्रमों से जो सिद्ध जातियों में देवी की उपासना करने वाले थे पूर्व शरीर को त्याग कर अंगनाओं के साथ ही थे वे सभी ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाले और ललिता के ही क्रम में प्रायण थे वे सभी ललिता देवी के नाम का कीर्तन करने वाले ही थे पुष्प राग के महाशाल के अंतर में मारुत योजन में पद्म में एक शाल है जो सभी ओर से चौकोर है वहाँ की जो स्थली है वह भी पद्म रागो से संयुक्त है और गोपुर आदि भी उसी पद्म राग से परिपूर्ण है वहाँ पर चारण देश में संस्थित होने वाले अपने देह के विनाश हो जाने से सिद्धि को प्राप्त हो गए है क्यूँकी वे सभी महारागी के चरण कमलों के सेवक थे चारणों की स्त्रियाँ भी परम सुंदर अंगों वाली हैं और मत से अलस वाली हैं। वे सभी ललिता देवी के गीत बंधों को बार बार गाया करती हैं। वहीं पर कल्प वृक्षों के मध्य में जो वेदिकाएं थी उनमें संस्थित होकर अपने भर्ताओं के साथ सहचरण करती हुई मधुर मधु का पान किया करती है पद्म रागो के महाशाल के मध्य में मारूत योजन में गोमेत का महाशाल है और उसका आकार प्रकार भी पूर्व के ही समान है अत्यंत ऊंचा हीरों का पाल है और उन दोनों के मध्यों में ही रखो की ही भूमि भी है हे कुंभज वहाँ पर देवी की भली भांति अर्चना करके परम श्रेष्ठ गंधर्वों का समूह अप्सराओं के समुदायों के ही साथ में निवास किया करते हैं। वे सब वल्ल वाद्य के शब्दों से बाहर के गुणगानों का गायन किया करते हैं ये काम भोग में बड़े रसिक हैं तथा कामदेव के ही समान शरीरों वाले परमाधिक सुंदर हैं ये श्रीदेवी की भक्ति करने वाले हैं और इनकी प्रकृतियाँ भी परम सुकुमार होती हैं गोमेदो का जो शाल है वह भी पहले शाल के ही सदृश आकार वाला है उसके मध्य में करोड़ों योगिनिया और भैरवी की श्रेणिया विद्यमान है वहाँ पर वे भक्तिभाव से काल संकर्षिणी अम्बा की सेवा किया करते हैं गोमेदक शाल के मध्य में बहुत सी प्रमुख परम सुंदर अपसराए रहा करती हैं, जो कि मारुत योजन में हैं। उर्वशी मेनका रंभा अलंबुषा, मंजु घोषा सुकेशी पूर्वचित घृताचिका विश्वाची और पुंजिका स्थला ये सभी वहीं पर रहती हैं। देवों की वैश्या तिलोत्मा भी है और ऐसी अनेक दूसरी भी है वे सब गंधर्वो के साथ में रहकर कल्प वृक्षों के मधुओं का पान किया करती हैं तथा ललिता देवी का ध्यान बार बार करती हैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए ही उस देवी के मंत्र का गुणन किया करती हैं चौदह स्थानों में समस्त अप्सराएं समुत्पन्न हुई हैं वहीं पर परमानंद से समुत्पन्न होकर देवी का अर्चन करती हुई निवास किया करती हैं अगस्त्य जी ने कहा हे विभो आप तो समस्त विद्याओं के निधि है महाप्राज्य वन अप्सराओं के चौदह जन्मों का आप वर्णन कीजिए श्री हाइग्रीव ने कहा ब्राह्मण हृदय काम मृत्यु उर्वी, मारुत, तपनकर चंद्रकर वेद पावक सौदामिनी पीयूष दक्षकन्या जल ये ही मनीषी गण जन्म के कारण माना करते हैं स्फूरित सौभाग्य की संपदा वाली देवगणों में मुख्यों की नारियों की ये समस्त गंधर्वों के ही साथ में चक्रिणी की अर्चना किया करती हैं। हे मुने अपनी नारियों के साथ किन्नर तथा किम पुरुष अपनी स्त्रियों के सहित मत से उन्मत होते हुए उस हीरों के स्थल में आश्रय लिए हुए हैं। हे कुंभ संभव महारागी के मंत्रों के जापों से समस्त कलमशों को दूर कर देने वाले नृत्य करते हुए और गान करते हुए विद्यमान रहा करते हैं हे मुने वहीं पर हीरो की भूमि में एक वज्र नाम वाली नदी है उसके तट पर जो द्रुम है वे वज्राकार हैं। उनसे वह निवीडित है ऐसी ही भास्मान होती है वह नदी परम पाविनी सदा ही बहती रहती है और सभी और उसका बहाव रहता है उसका जल ही ऐसा प्रतीत होता है कि वज्रों से परिपूर्ण है तथा उसकी सिकता भी वज्र रत्नों का ही मुख्य भाग है परमेशानी ललिता के जो मानव परम भक्त हैं, वे ही उस नदी के जल का पान करके वज्र स्वरूप कलेवरों वाले हो जाया करते हैं वे दीर्घ आयु वाले निरोग हे कलशोद्भव हुआ करते हैं भंडासुर के द्वारा गलित और वज्र के मुक्त होने पर इंद्रदेव ने वज्रेशी के चरणों में भक्ति भाव से उस नदी के तट पर तपश्चर्या की थी उसके जल से समुदित हुई देवी ने इनके लिए वज्र दिया था फिर वह अंतरहित हो गई थी और वह इंद्र भी कृतार्थ होकर स्वर्ग को चला गया था इसके अनंतर वज्राख के अंतर में मारुत योजन में ठीक बहुत ऊंचा वर्य शाल है और उसका भी गोपुर तथा द्वार पूर्व के ही समान है वहाँ की स्थली भी वह दूर से निर्मित है और उसकी आकृति परम भास्वर है जो भी पाताल के निवासी श्रीदेवी के साधक प्राणी है वही सिद्ध मूर्ति वाले सुख से मेदुर होकर वहाँ पर निवास किया करते हैं शेष करकोटक महापदम वासुकी शंखक तक्षक शंखचूर महादंत महाफंड आदि नाग वहाँ पर तथा उन नागों की स्त्रियाँ भी हैं और बलिन्द्र प्रभृति धर्मवर्ती दैत्यों का गण भी अपनी अंगनाओं के साथ वहाँ पर नागों के सहित वास किया करते हैं ये सभी ललिता देवी के शास्त्र में दीक्षित है और ललिता देवी की पूजा करने वाले यहाँ पर निवास किया करते हैं वहाँ पर वे दूर मणियों की कक्षा में नदिया भी शिशिर जलों वाली हैं, सरोवर भी विमल जलों वाले तथा सारस पक्षियों से विभूषित हैं। वहाँ पर जो भवन है वे परम दिव्य हैं तथा वे दूर्य मणियों के ही द्वारा निर्मित हैं। उन भवनों में नागो के समुदाय और अपनी अंकनाओ के साथ लेकर असुरगण क्रीड़ा किया करते हैं वे दुर्याख्य महाशाला के अंतर में मारुत योजन में एक इंद्र मणियों से परिपूर्ण दूसरे चक्रवाल के ही तुल्य शाल है उसके मध्य की कक्षा की भूमि भी हे मुने नील रत्नमयी है और वहाँ पर नदियाँ मधुर हैं और सरोवर भी शिशिर हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की परम दिव्य एवं सरस भोगने के योग्य वस्तुए भी है जो मानव भूलोक के मध्य में है और ललिता देवी के मंत्र की साधना करने वाले हैं वे अपने देहों के अंत में इंद्रदेव की नील कक्षिया को प्राप्त करके वहाँ पर ही निवास किया करते हैं वहाँ पर अपनी वनीताओं के साथ में दिव्य वस्तुओं का भोग करते हुए मधुर मध्य का पान किया करते हैं और भक्ति भाव में निर्भर होते हुए नृत्य किया करते हैं हे कलशोभव उन सरोवरों में और नदियों के समुदायों में लताओं के ग्रहों में तथा रम्य एवं महान वृद्धियों वाले मंदिरों में वे सदा श्री देवी का जाप करते और उसके ही गुण गणों को पढ़ा करते हैं ये महान भाग वाले पुरुष अपनी नारियों से परिवेष्ट होकर निवास किया करते हैं जब इनके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तो उस स्वर्गीय सुख का त्याग करके फिर इसी मनुष्य की देह को प्राप्त किया करते हैं पूर्व की वासना उनकी आत्मा में बनी ही रहा करती है और वे पुनः चक्रिणी का अर्चन किया करते हैं फिर वे श्रीनगर में शक्र महास्थली में गमन किया करते हैं हे मुने उस स्थल के संपर्क से ही राग द्वेष से समुत्पन्न भावों से जो नील होते हैं वे सर्वदा युक्त होते हैं ऐसे ही मनुष्य रहते हैं जो ज्ञान वाले मनुष्य होते हैं वे निर्द्वंद और नियत इंद्रियों वाले हैं हे मुने वे विस्मय युक्त होकर महेश्वरी में प्रवेश किया करते हैं इंद्रनील नामक शाल के अंतर में मरुत योजन में एक मुक्ता फलों से परिपूर्ण शाल है और वह पहली भांति ही गोपुर से समन्वित है हे मुने उन दोनों के मध्य में अत्यधिक भास्वर स्थली है जो परम स्वच्छ है वह सब ही मुक्ताओं से खचित है और शिशिर से अतीब मनोहर है उस महास्थल में ताम्रपर्णी महापर्णी आदि महानदिया है जिनका जल मुक्ता के ही समान है ऐसी नदियां सर्वदा वहाँ बहा करती हैं। उनके तटों पर सभी देवलोक के निवासी वास किया करते हैं जो अपने पूर्व जन्म में श्रीदेवी के मंत्र की साधना करने वाले हैं पूर्व आदि आठ भागों में शकरादी गोचर लोक हैं, जो मुक्ताशाल के सब और द्वार देशको को संयोजित करते हैं मुक्ताशाल नील के द्वारों में मध्य देश से पूर्व भाग में इंद्र है और उसके कोण में वहीन लोक की भूमि है यम्य भाग में यमराज का नगर है वहाँ पर दंडधर प्रभु निवास किया करते हैं सर्वत्र ललिता के मंत्र का जाप करने वाले हैं और तीव्र स्वभाव वाले हैं। चित्रगुप्त जिनमें अग्रणी हैं, ऐसे यमराज के भट्ट के साथ आज्ञा के धारण करने वाले गुह श्रीदेवी के समय को नियमित किया करते हैं जो गुह के द्वारा शब्द है दुराचारी है ललिता के साथ द्वेश करने वाले है भक्ति में तत्पर हैं, मूर्ख हैं, स्तब्ध हैं और बहुत ही अधिक दर्प करने वाले हैं मंत्र चोर हैं, कुत्सित मंत्र वाले हैं के पाप का संस्त्रय करने वाले हैं नास्तिक हैं, पाप कर्मों के करने वाले हैं उनको भिन्न भिन्न नरकों में डाल दिया जाता है उन नरकों के नाम ये है काल रौरव कुंभी वह महान ओझ्वाला उस त्री की आज्ञा से एक घटोद इन नरकों में डाल दिया करता है उसके ही पश्चिम भाग में खड़क का धारण करने वाला है। वह भी स्त्री ललिता का अर्चक राक्षस लोक का आश्रय ग्रहण करके रहा करता है